तृतीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं मूल मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं इस कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा प्रारंभ होनी है पूर्ववर्ती दो अध्यायों में से प्रथम अध्याय में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो एक आत्मतत्व तो बताया गया उसका बोध हेतुभूत वैराग्य का निरूपण तीन जन्मों का निरूपण द्वारा द्वितीय अध्याय में हुआ तृतीय अध्याय सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो एक द्वितीय आत्मज्ञान के साधन के रूप में तम पदार्थ तथा तत्पदार्थ शोधन को बताने वाला है और तत्व पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान का अधिकारी वैराग्यवान है यानी वैराग्य ये उपलक्षण है पूर्ववर्ती नित्यानित्य वस्तु विवेक का भी और उत्तरवर्ती समाधि षठ संपत्ति और मुमुक्षा का भी का मतलब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को तत्व पदार्थपूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान का अधिकारी माना गया अब तत्व पदार्थ शोधन का प्रकार स्पष्ट करने के लिए प्रथम कंडिका के प्रथम वाक्य के द्वारा दो प्रश्न उपस्थापित हुए एक पदार्थ शोधन विषयक और दूसरा तत्पदार्थ शोधन विषयक प्रश्न ऐसा टिप्पणी में टिप्पणीकार ने बताया था इस वाक्य में चार टिप्पणियां हैं ना? इन चार टिप्पणियों में ये बताया गया चौथी में बताया गया तत्पदार्थ शोधन विषयक प्रश्न है करके कतरस आत्मा यह और कोयम आत्मा इति वह ये है तुम पदार्थ शोधन विषयक प्रश्न भाष्यकार भगवान ब्रह्म विद्या साधन कृत इत्यादि वाक्य से इस प्रश्न बोधक वाक्य का अवतरण लिख अवतरण लिखे हुए हैं उसका विचार हम लोग कर चुके हैं अवतरण भाष्य का अब कोयम आत्मा इति वयम इस प्रथम वाक्य की व्याख्यारूप जो भाष्य है उसका विचार प्रारंभ होता है विचारयंत्रोनोन पृछ तक वो था अवतरण भाष्य अब कोयम आत्मा इत्यादि से व्याख्या प्रारंभ होती है इसमें जो कोयम आत्मा इति इस विषय को टिप्पणी थी पांच नंबर में और टिप्पणीकार के अनुसार कोयम आत्मा इति यह प्रतिग्रहण है और अर्थ जब अर्थानुसंधान करते हैं भाष्य का तो कोयम आत्मा इति यह प्रतिग्रहण होना चाहिए कथम शब्द के बाद में ये पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा था कि कोयम आत्मा इति इति अयम प्रतीक तो कोयम आत्मा यह जो कोयम आत्मा इति इतना भाष्य में पद समूह है वह मूल मूलकंडिका के व्याख्यान के लिए भाष्यकार भगवान के द्वारा गृहित प्रतीक है कहा पर पृछती और कथम के बीच वाला ये प्रतीक है और इसका पाठ होना चाहिए कहां पर तो कहा ने कहा कथम इति अनंतरम पठनीय इस प्रतीक का पाठ होना चाहिए लेकिन कहा पर तो कथम इति अनंतरम यानी कथम इस पद के बाद में होना चाहिए कोयम आत्मा इति इस प्रतीक का पाठ पृछ के पास में कथम शब्द होना चाहिए हाँ? हाँ? हाँ? तो यदि कोयम आत्मा इति ऐसा पाठ है जैसे यहां है तो वह पाठ कथम शब्द के बाद में होना चाहिए न कि कथम शब्द के पूर्व में अथवा ऐसा मान लिया जाए कि कोयम आत्मा इति यह अधिक छपा हुआ है था नहीं मूल में जो भास्कर भगवान ने लिखा हस्तलिखित जो भाष्य होगा इस मंत्र का उसमें टिप्पणी कार के अनुसार था ही नहीं कोयम आत्मा इति यह पाठ आत्माती के बाद सीधा कथम शब्द था इस प्रकार ये दो प्रकार का समाधान होता यदि है पाठ तो कथम शब्द के बाद में समझना और नहीं है ये तो उचित ही है वो अधिक छपा हुआ शुरू वाले में किसी ने प्रूफ देखते समय ध्यान नहीं दिया जब से छपना शुरू हुआ तो ये आ गया बीच में इसलिए कहते अधिको वयम यानी ये कोयम आत्मा इति यह प्रतीक अधिक है छ नंबर पे भी टिप्पणी है कथम पर वो वहां थोड़ा शेष जोड़ने के लिए कहते हैं कथम के बाद में विचारयान चक्रु कथम विचारयान चक्रु ये एक वाक्य रहेगा विचार ये कहा ना कि विचार करते हुए वर्तमान ब्रह्म जिज्ञासुओं ने एक दूसरे से प्रश्न किया तो ब्रह्म जिज्ञासुओं का विशेषण था विचारयंत तो विचार कर रहे हैं विचार करते हुए पूछा तो एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि कथम विचारयान चक्रु जिज्ञासुओं ने विचार किस प्रकार किया यानी किस प्रकार विचार करते हुए प्रश्न किया तो यहां पर कथम विचारयान चक्रु ऐसा विचारयान चक्रु पद को जोड़ना चाहिए तो एक प्रश्न वाक्य होगा प्रश्नात्मक और यदि प्रतीक है तो कोयम आत्मा इति। प्रतिक्रहण होगा और ये उत्तर होगा विचार कथम विचारयान चक्रु इत्यादि का। इस, इस कंडिका के द्वारा कथम विचारयान चक्रु इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है और उस उत्तर रूप कंडिका के व्याख्यान भाष्य को भाष्कर भगवान शुरुआत कर रहे हैं यम यहां से तो यह कहते हैं कि यम आत्मा अयम आत्मा इति साक्षात् साक्षात व्यपासमहे कह स आत्मा इति ये ने इस प्रकार एक दूसरे से प्रश्न किया ब्रह्म जिज्ञास ने यह पूछा ना कि किस प्रकार का प्रश्न किया और विचार कैसा है तो दो प्रश्न इसमें से निकलेंगे एक तो क्या प्रश्न किया और दूसरा विचार का प्रकार तो प्रश्न अर्थ में पहले ये व्याख्यान इस प्रकार करते हैं कि यम कियम आत्मा इति इति आत्मा साक्षात उपासमहे इस क्रियापद का अर्थ टिप्पणी में टिप्पणी करने किया यंच इत्यादि प्रतीक के बाद में उससे पहले जो टीका है कथम शब्द की अवतरण रूपा इसको भी देखिए और फिर यंचे इस प्रतीक की अवतरण टीका को देखने के बाद उपासमय इस क्रियापद का जो अर्थ किया उसे देखेंगे तो कथम की अवतरण टीका है विचार प्रकारम एव स्पष्टी तो विचार के प्रकार को ही स्पष्ट करने के लिए एने विचार के के प्रकार को स्पष्ट करने के लिए कथम विचारयान चक्रु। इस वाक्य से पहले एक जिज्ञासु के प्रश्न को उपस्थापित किया भाष्यकार भगवान ने जब प्रश्न क्या नाम विचार प्रकार को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न किया तो साथ ही साथ वाक्यान्वय भी बताया वाक्यान्वय या ने जो प्रथम प्रश्नात्मक वाक्य है वाक्य शब्द से लेना मूल कंडिका का प्रथम वाक्य कोयम आत्मा इति वयम वह ये जो वाक्य हैं इस वाक्य का अन्वय दिखाते हुए विचार के प्रकार को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न है प्रश्न करते हैं कि कथम विचारयान चक्रु ऐसा और फिर ये वाक्यान्वय बताया कि यम आत्मान अयम आत्मा इति साक्षात उपासमहे इसमें दो प्रकार का ये प्रश्न निकाल रहे हैं कथम विचारयान चक्रु में प्रश्न का दो प्रकार से अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार वो देखिए पहले कि ननु अयम आत्मा इति विशेषतो निश्चय स कह प्रश्न अनुपपत्ति तो कहते हैं ये जो प्रश्न किया जा रहा है कि यम आत्मान अयम आत्मा इति साक्षात व्यय उपासमहे स कह ये जो प्रश्न हुआ इस प्रश्न के अनुपपत्ति अने अनौचित्य विषय को शंका की जा रही है कि प्रश्न अनुचित है कैसे अनुचित है इसे स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि अयम आत्मा इतिष विशेष तो निश्चय सत ये सती सप्तमी है निश्चय सती विचार का जो विषय होता है वह संध्यास्पद होता है जो संधि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ने विचार्य कौन होगा इसका स्पष्टीकरण करते हुए भाष्य तथा टीकाकार ने यही बताया ना कि जो संध्यास्पद है वह विचार का विषय होता है विचार्य होता है और संध्यास्पद होता है वह पदार्थ जिसका सामान्य ज्ञान हो विशेष स्वरूप अज्ञात हो तो वह विचारणीय होता है उसे विचार का विषय माना जाता है तो यहां पर जो ये कह रहे हैं कि अयम आत्मा इति यानी अयम शब्द से लिया जा रहा है अप्रोक्ष जो आत्मा है अप्रोक्ष आत्मा को लिया जा रहा है ये कलबताया था जो अयम शब्द पर टिप्पणी है ना पूरो पृष्ठ पर दो नंबर टिप्पणी उसमें अर्थ किया था टिप्पणीकार ने अयम का प्रत्यक्ष करके इंद्रिय अगोचरत्व ने प्रत्यक्ष ऐसा कुछ किया था ना दो नंबर में क्या अर्थ है हा अहम प्रत्यय विषयत्व न प्रत्यक्ष अयम शब्द का ही अर्थ है तो यहां पर अयम आत्मा यानी अहम प्रत्यय विषय रूप आत्मा और इस इस रूप से निश्चय है किनको मुमुक्षको यहाँ के ब्रह्म जिज्ञासुओं को तभी तो मूल में लिखा है कि अयम आत्मा इति तो अयम आत्मा निश्चय को बता रहा है किनके जिज्ञासुओं के तो जिज्ञासुओं को अहम प्रत्यय विषयत्वेन रूपे आत्मा का निश्चय है तो ऐसा निश्चय होने पर आत्मा विचार्य नहीं होगा क्योंकि संध्यास्पद नहीं रहा निश्चित हुआ इस अभिप्राय से ये कहा गया कि अयम आत्मा इति विशेष निश्चय सति ये सति सप्तमी है तो विशेष रूप से निर्धारण होने पर स सक ये जो प्रश्न किया गया वह अनुपन्न है अनुचित है प्रश्न इस प्रश्न की अनुपपत्ति है यानी अनौचित्य है अयुक्त है प्रश्न एक तो प्रश्न की अनुपपत्ति बताई और दूसरे वाक्य से फिर विचार की भी अनुपपत्ति बता रहे हैं। तो स कह इति प्रश्न प्रश्न अनुपपत्ति ये प्रश्न भी नहीं होगा जो निश्चित अर्थ है तद और तद विचार भी नहीं होगा उसे कह रहे हैं कि तद वा न किंचित प्रयोजनम जो विशेष रूप से निर्धारित है मय के रूप में निश्चित है आत्मा तो आत्म विचार का जो प्रयोजन होगा वह प्रयोजन भी कुछ दिखता नहीं है न किंचित प्रयोजनम ये कौन कह रहे हैं प्रश्न करने वाले शंका करने वाले कि तद विचारेण व न किंचित प्रयोजनम ऊपर से जोड़ दीजिए पश्चा तो तद विचारेण का अर्थ है निश्चय के विषय भूत अहम प्रत्यय रूपे नत्म विचारेण शब्द से लेना है अहम प्रत्यय विषयत्व रूपे जो आत्मा उसे तत् शब्द से लीजिए और उसके विचार से कोई फल भी प्रतीत नहीं हो रहा है विचार का विचार का तो फल क्या होता है निर्धारण विशेषता निर्धारण और वो विशेषत निर्धारण पहले ही हो चुका है तो विचार का फल भी नहीं होता संदेह की निवृत्ति विशेष निर्धारण पूर्वक संदेह की निवृत्ति ये विचार का फल माना गया है संशय की निवृत्ति और वह संशय हो तब तो उसकी निवृत्ति हो जा यहां तो अहम प्रत्येव अनुरूपेण आत्मा निश्चित ही है तो संदेह है ही नहीं तो किस संदेह की निवृत्ति ये विषय का के विचार का प्रयोजन माना जाएगा इस प्रकार आशंका होने पर कहते हैं आत्मान विशिन् आत्मा का विशेषण बताया जा रहा है आत्मा आत्मान विशिन्ष्टि यंच ये यंच इत्यादि प्रति ग्रहण है दूसरे वाक्य का स कह आत्मा इसकी व्याख्या टीका में आ, लिखी नहीं गई है क्योंकि स्पष्टार्थक है वाक्य कौन सा आपका ये आत्मान अयम आत्मा इति साक्षात वासमय कह स यह वाक्य स्पष्टार्थक होने के कारण इसकी व्याख्या टीका में नहीं है और ये जो अभी अवतरण लिखा है वह यंच इत्यादि जो दूसरा वाक्य आ रहा है कि यंच आत्मान अयम आत्मा इति साक्षात् उपासन इसका यह अवतरण है आत्मानम विश इत्यादि इसमें उपासमहे एक पद आया है जो पूर्व में भी आया था उपासमहे साक्षात व्यय यहाँ और ये वाक्य जहां पर पूरा होने जा रहा है उससे पहले आया है भाष्य में वयम अपी उपासमहे वामदेव जी का उदाहरण देकर के तमेव वह यहाँ पर एक उपासमहे पद है न उस उपासमहे पद की व्याख्या टीका में टीकाकार कर रहे हैं उपासमय उत्तम पुरुष का बहुवचन है उसमें धातु अर्थ बताया जा रहा है उप उपसर्ग पूर्वक अस धातु का अर्थ उप उपसर्ग पूर्वक अस धातु का अर्थ है उपासन इसमें उप उपसर्ग का अर्थ है सामिप्य तो आसन का अर्थ है अवस्थान आसन का अर्थ होता है अवस्थान रहना लेकिन किस कैसे रहना तो ऊपर अर्थ है सामीप्य तो समीप रूप से रहना और सामीप्य दो वस्तु यदि होगी तो थोड़ा तो अंतर दो में रहेगा ही रहेगा निरंकुश सामिप्य नहीं रहेगा निरतिशय सामिप्य नहीं माना जाएगा निर अतिशय सामिप्य होता है एक में ही अपने सो स्वरूप के साथ ही तो इसलिए उप उपसर्ग का अर्थ निकलेगा एक रूप से ऐक्य न अवस्थान तो एक रूप से अवस्थान का नाम है उपासन अब किसका किसके साथ एक रूप से अवस्थान तो तुम पदार्थ का तत्पदार्थ के साथ एक रूप से अवस्थान ये हो जाएगा उप उपसर्ग का अर्थ क्या नाम ना उपासन पद का अर्थ तो आत्मा दो है यानी अहम पदार्थ भी दो है उसमें से हम अयम आत्मा इस अज्ञान अवस्था में अहम प्रत्य विषय रूपेन जिस आत्मा को समझ रहे हैं वह आत्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्यापन्न है उसे कहा जाता है अहम प्रत्यय विषय और एक आत्म पदार्थ है जो साक्षात अपरोक्ष है अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पुर रूप वो एक आत्म पदार्थ है तो मुमुक्षु जनों को कोयम आत्मा इति ऐसा विचार करते समय जो प्रश्न किया जा रहा है उसमें अयम शब्द से जो अहम प्रत्ये विषयत्वेन प्रत्यक्ष जो कहा गया है तो वहां पर अहम प्रत्यय विषयभूत आत्मा को बताया जा रहा है वो है आत्मा शब्द का वाच्य अर्थ वो कार्यक्रम संघात के साथ अपन न रहेगा तो जैसे रसीम है जो इदम अर्थ है वो रसी का सामान्य स्वरूप जो इदम अर्थ है उसके दो स्वरूप है विशेषी, एक विशेष स्वरूप है रस्सी रूप और एक विशेष स्वरूप है सर्प रूप अज्ञान अवस्था में सर्पत्व सर्पत्व रूप विशेष स्वरूप से निश्चित है इदम अर्थ और ज्ञान अवस्था में वही इदम अर्थ रजुत्व रूपेण निश्चित होता है तो जब तक सर्पत्वेन रूपेन निश्चित है तब तक तो माना जाता है भय हेतु भ्रांति है विपरीत ज्ञान है संदेह तो नहीं है अयम सर्प ऐसे भ्रांत पुरुष को संशय भी नहीं है कि ये रज्जु है कि सर्प है ऐसा संशय नहीं है एक को संशय होता है कि ये रज्जु है कि सर्प है एक को निश्चय दो को निश्चय होता है उनमें से एक कहता है कि ये रज्जू ही सर्प ही है वो भ्रांत और एक कहता है कि ये रज्जु ही है वह यथार्थ ज्ञाता है तो तीन हो गए ना? ये रज्जू है कि सर्प है इस निश्चय वाला वो हो जाएगा संसयिता संशयकर्ता और यह सर्प ही है ये निश्चय भ्रांत और ये रज्जु ही है इसे कहा जाय जिसको है उसको कहा जाएगा यथार्थ ज्ञाता ऐसे प्रकृत में भी अयम आत्मा यहां पर अयम शब्द से बताया गया अहम प्रत्यय विषयत्वेन प्रत्यक्ष जो आत्मा तो अहम प्रत्यय विषयत्वेन ये विशेष स्वरूप को बता रहा है लेकिन वह है इदम अर्थ का सर्पत्व रूपे जैसा विशेष निश्चय है भ्रांति रूप निश्चय है वैसा भ्रांति रूप निश्चय को बताने वाला और एक है ये निश्चय दुख का हेतु है और दूसरा होता है कि हम वामदेव जी को भी अयम आत्मा ऐसा निश्चय है लेकिन वहां अयम शब्द से लिया जाएगा अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पुर रूप चैतन्य स्पुर लिया जाएगा स्पुरन है वो साक्षी शु कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से विविक्त चैतन्य उसे इस समय जिज्ञासु जन नहीं समझ रहे हैं मैं के रूप में इस अभिप्राय से यहां पर ये यह लिखते हैं कि उपासमय का अर्थ करते हैं उपासितुम प्रवृत्ता इत्यर्थ और वामदेव अभी उपासन पदार्थ बताते हैं पहले उपासनम नाम वो तो आ गया है उससे पहले एक वाक्य है कि वामदेव यम आत्मा अमृतोभवत वी तम आत्मा उपासित प्रवृता स कृ कि वामदेव ऋषि ने जिस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ उपासना शब्द का अर्थ है ज्ञान उपास्या ने ज्ञातवा अप्रोक्षी ये उपास्य लिप प्रत्यांत है तो वामदेव ऋषि ने जिस आत्मा को जान करके अमृत भाव को प्राप्त कर लिया यानी मुक्त हो गए अमृतो अभवत अभवत क्रिया के करता है वामदेव जी अमृत का अर्थ है मुक्त तो वामदेव ऋषि मुक्त हुए जिस आत्मा को जान करके कहते हैं वयम अपनी तम आत्मान उपासितुम प्रवृता हम भी वामदेव जी ने जिस आत्मा को जाना उसी आत्मा को जानने के लिए उपासितुम का अर्थ निकलेगा ज्ञातुम साक्षात् तुम प्रवृता तो सर कह वह आत्मा कौन है जिसका अपरोक्ष अनुभव हुआ वामदेव जी को और हम उसी को जानने के लिए प्रवृत्त हुए हैं वह आत्मा कौन है यह प्रश्नरूप अर्थ निकलेगा इसमें इति प्रश्नार्थ तो प्रश्न ये प्रथम वाक्य के द्वारा ये निकल आएगा दो निकालने एक प्रश्न और एक विचार विचार अर्थ में आगे बताया जाएगा जब प्रश्न माना जाएगा इस वाक्य को तो यह अर्थ निकलेगा इसका अर्थ है कि हम जिसको अयम अहम प्रत्यय विषय समझ रहे हैं उसी को वामदेव जी ने जान करके मुक्ति प्राप्त नहीं की तब तो हम भी मुक्त हो जाते हैं अहम प्रत्य विषय तुन आत्मा को तो जान ही रहे हैं लेकिन बद्ध है सुखी दुखी हो रहे हैं इसका अर्थ ये निकला कि वामदेव जी ने जिस आत्मा को जाना है उस आत्मा को हम नहीं जानते हैं उसी को जानने के लिए इस समय प्रवृत्त हुए हैं कि वह आत्मा कौन है ये उस आत्मविषय प्रश्न की उपपत्ति होगी कि को अहम स आत्मा कह का अर्थ निकलेगा को अम, मैं कौन हूं और इसमें उपासन शब्द का अर्थ कर रहे हैं ज्ञान के रूप में ही कि उपासनम नाम उपसामीप्यन उपा ऐक्यन तस्व निरूपचरित सामिप्यवात अपरोक्षी ऐक्यन अपक्षीकृत आसन तद्रूपेण अवस्थान यदुच्यपासन नाम तदुच्यते ऐसा अनुय करना कि उपासन शब्द से उसे कहा जाएगा किसे कि शब्द का बीच में अर्थ करते उपासन में कि सामीप्यन यानी ऐक्यन और ऐक्य भी कैसा निरंकुश ऐक्य आए, लेना है तो वह कहते हैं तस्यव निरूपचरित सामिप्यवात इसमें तस्व शब्द पर जो टिप्पणी है आठ नंबर उसमें बताया गया ऐक्य सेव तस्यव का अर्थ कर दिया ऐक्य सेव निरुपचरित सामिप्यवात् तो के दो प्रकार का होता है क्या नाम सामीप्य दो प्रकार का एक दो वस्तु में होने वाला सामीप्य वो एक सामीप्य हुआ वो सापेक्ष से सा, माना जाता है साथी से सामीप्य माना जाता है जैसे एक लाइन में बैठे हुए व्यक्ति इधर वाला और उधर वाला दोनों भी दूसरे दूसरे आश्रम में रहने वाले की दृष्टि में देखते हैं तो समीप है लेकिन देखते हैं आप दोनों के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो वो उसकी अपेक्षा से उस व्यक्ति में और अंतिम व्यक्ति में तो कई चार पांच व्यक्ति बीच में बैठे हैं ना व्यवहित सामी पे हुआ साथी से स्वामी हुआ ऐसे धीरे धीरे दो वस्तु रहेगी तो दो में भी सामीप्य में थोड़ा अंतर रहेगा एक की अपेक्षा दूसरा समीप है उसकी अपेक्षा वो दूसरे की अपेक्षा दूर भी है व्यवहित सामीप्य है और एक ही वस्तु होगी यदि तो वह निरुपचरित सामीप्य माना जाता है निरुपचरित का मतलब होता है निरपेक्ष तो आयके ऐक निरूपचरित सामीप्यत आयकेन अपरोक्षी कृत्य इसलिए सामीप्यन अपरोक्षी कृत्य का अर्थ निकलेगा ऐक्यन अपक्षी कृत्य मैं के रूप में अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करके आसनम आसनम शब्द का अर्थ कर दिया तदरूपे न अवस्थानम यानी अहम ब्रह्मास्मी यह वाक्यार्थ बोध होने पर जो शुद्ध स्वरूप से उपाधि निरपेक्ष स्वरूप से अवस्थान है उस अवस्थान को उपासन शब्द से कहा गया है वो ज्ञान से ही होता है इस प्रकार ये प्रश्नार्थ जब माना जाएगा वाक्य उस समय का ये अर्थ निकल आएगा और विचारार्थ के विषय में आगे कहते हैं यद इत्यादि से कि यदवा अहम सुखी इत्यादि व्यवहारेशु तमेव अपि उपासमहे तमेव आ, दो, दोनों जगह तमेव तमेव ही है कि यमेव है तो यद्वा अहम सुखी इत्यादि व्यवहारेश उपासस्मे अनात्मनो अहम् इति प्रतिति प्रतीतिपत् स आत्मा इति तो ये कहते हैं अहम सुखी इत्यादि जो व्यवहार हो रहा है शब्द प्रयोग हो रहा है मैं सुखी हूं इत्यादि में होने इत्यादि वाक्य प्रयोग में वाक्य प्रयोग करते समय हम तमेव वयम अपि उपासमहे यानी हम उसी आत्मा को जान रहे हैं वो तमेव शब्द से लेना अहम प्रत्यय विषय रूप आत्मा को तो तमेव, वयम उपास महे। तो तमेव वी उपासमहे तो तमेव आत्म न स्वीकृत्य स्थित अने अहम प्रत्यय विषय को ही हम भी मय के रूप में निश्चित करके स्थित है तो अनात्मनो ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि जो अनात्म वस्तु होगी वह अहम प्रतीति का विषय नहीं बनेगी तो अनात्मनो अहम् प्रतीति अहम् इति प्रतीति अनुपपत्ते अनुपपत्ते में विसर्ग है कि नहीं? नहीं है हा विसर्ग इसमें नहीं है विसर्ग होना चाहिए पंचमे अंत है तो अनात्मनो अहम् इति प्रतीति अनुपपत्ते तो जो अनात्म वस्तु होगी शरीर आदि वह अहम प्रत्यय का विषय नहीं बन सकती इसलिए स आत्मा कह तो वह आत्मा कौन है हमारे अहम प्रतीति का विषय भूत ये हो जाएगा विचार कथम विचारयान चक्रु ऐसा ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का विचार रूप अर्थ में व्याख्यान तो विचार पक्ष में भी जो पहले एक शंका बताई गई थी उस शंका का उत्थापन करके समाधान किया जा रहा है प्रश्न अर्थ में कौन सी शंका की गई थी यमेव यंच इसके अवतरण में टीकाकार ने जो शंका बताई थी वह प्रश्न अर्थ में शंका थी उसी का फिर से विचार अर्थ में भी उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है इस अभिप्राय से कहते हैं कि अयम आत्मा इति विचारा योगह। तो अयम आत्मा इतिशय सती ये पहले शंकाई हुई है कि अहम प्रत्येक विषय रूपे आत्मा निश्चित है तो तद विषय विचार नहीं होगा विचार अयोग यानी विचार अनुचित है असंभव है और तस्व कार्यक्रम ये तो शंका इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो नच से बताया गया कि इति नच नचवाच्यम यानी इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए इति नच संकनियम ऊपर से संकनियम पद को जोड़ देना क्यों तो हेतु बताया जा रहा है कि तस्व कार्य करण संकीर्णत्वेन विचारोपपत्ते तो उसे संध्यास्पद दिखाया जा रहा है यहां पर कि तस्वी जो अहम प्रत्यय विषयत्म रूपण निश्चित है उसे तस शब्द से लीजिए और वह शुद्ध अहंत्वेन रूपण मात्र निश्चित नहीं है अपितु कार्यकरण संकीर्णत्व तो कार्यकरण हुआ स्थूल सूक्ष्म शरीर कार्यकरण संघात और उसके साथ संकीर्ण है यानी तादात्म्यापन्न है तो कार्यकरण संकीर्णत्व का अर्थ निकलेगा कार्यकरण रूप उपाधि से तादात्म्य पन्न रूपेण बोध होने से अज्ञान अवस्था में इसलिए क्या होगा विचार उपपत्ते तो उस आत्मस्वरूप का स्वरूप विषयक विचार उपपन्न होगा बन जाएगा अब इस भाष्य को देखिए आत्मा अयम आत्मा साक्षाद उपासनो वामदेव अमृत सब ये मुमुक्षु ने आपस में ऐसा विचार करना प्रारंभ किया कि जिस आत्मा का मय के रूप में साक्षात्कार करके वामदेव जी अमृत हो गए यानी मुक्त हो गए तो व्यय अपी तमेव उपासमये तो हम भी तो उसी आत्मस्वरूप को जानने के लिए प्रवृत्त हुए हैं तो वह आत्मस्वरूप को खलुस आत्मा वामदेव जी ने जिस आत्मस्वरूप को जाना वह आत्मस्वरूप कौन है कैसा है ये प्रश्नार्थ तथा तो विचारार्थ दोनों भी निकल आएंगे अब एवं जिज्ञासा पूर्व इत्यादि जो भाष्यवाक्य रहा है इसकी अवतरण टीका है इस टीका को देखिए कि नु भूता व्याकरणाथम यमा निर्धारण संभवात्चार अनुपत्ति आशंक्य अपि प्रविष्टत्वेन स्मर्यमानत्वात् न इति इत्याह जिज्ञासेति निर्धारण ये कहते हैं कि यह प्रविष्ट स एव आत्मा इति निर्धारण संभवात विचार अनुपपत्ति प्रकारान्तर से फिर से विचार के अनुपत्ति विषयक शंका को यहाँ पर बताया जा रहा है उस आशंका का समाधान करने के लिए एवं इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है तो भूता नाम व्याकरणार्थम इसमें भूत शब्द से लेना कार्यक्रम संघात को कार्यक्रम संघात आकाश आदि पंचभूतों से ही निष्पन्न होने के कारण कारण के वाचक शब्द से कहा जा रहा है जैसे मिट्टी कहा जाता है घड़े को घड़ा भी मिट्टी है मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण सोना अंगूठी है अंगूठी सोना है इसलिए कि सोने से उत्पन्न हुई है ऐसे कार्यक्रम संघात भी भूतों से उत्पन्न होने के कारण भूत है उसमें से सूक्ष्म भूत से उत्पन्न हुआ है करण यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूतों से उत्पन्न हुआ है स्थूल शरीर इसलिए भूत मात्र से कहा जाएगा कार्यक्रम संघात को और उस कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए जो भूत उनका व्याकरणार्थम व्याकरण में वी और आंग उपर्वपूर्वक क्री धातु उच्चारण अर्थ में है इसलिए व्याकरण व्याकरन शब्द का अर्थ निकलेगा उच्चारण और वो उच्चारण है अर्थ यानी फल जिसका उसे कहा जाएगा व्याकरणार्थम याने उच्चारणार्थम तो उच्चारण कैसा तो उच्चारण होगा अभेदेन तो भूतानाम तादात्मेन कथनार्थम तो भूतों का मय के रूप में तादात्मेन का अर्थ निकलेगा मय के रूप में कथन करने के लिए कथन ये है फल जिसका ऐसा वो कौन होगा प्रवेश रूप क्रिया परमेश्वर ने कार्यक्रम संघात को बनाकर के कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुए ना किस लिए प्रविष्ट हुए तो कहते भूतों के साथ तादात्म्य रूप से कथन करने के लिए इन्हें भूतों का भी कार्यक्रम संघात का भी मैं के रूप में कथन करने के लिए व्यवहार करने के लिए कथन होगा व्यवहार शब्द प्रयोग तो जिस किसी भी चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में से एक कार्यक्रम संघात कर्म के अनुसार प्राप्त कर लेता है उसी कार्यक्रम संघात को मय के रूप में जीवन भर कहता है अज्ञानी जीव अभी मनुष्य है तो जीवन भर मनुष्य के रूप में अपने आप को कहता है तो ये मनुष्य तो कार्यक्रम संघात है ना और इस कार्यक्रम संघात का तादात्म्य अनुरूप न व्यवहार हो रहा है जीवन भर इस व्यवहार के लिए यह प्रविष्ट जो प्रविष्ट हुआ है किसमें कार्यक्रम संघात में, में। स एव आत्मा वही आत्मा है जो कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुआ और प्रविष्ट होकर के कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में कह रहा है वह आत्मा है ऐसा विचार से स्वयं ही निर्धारण हो जाएगा युक्ति से स्वयं ही निर्धारण होगा तो इति निर्धारण संभवत, ऐसा निर्धारण संभव होने से फिर से विचार अनुपपत्ति, उसके लिए वेदांत विचार की अनावश्यकता है आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक होता है प्रवेश का कर्ता एक होता है जिसमें प्रवेश किया जा रहा है वह कर्म और कर्म और कर्ता एक नहीं होता अलग अलग होते हैं तो इस प्रकार कार्यक्रम संघात प्रवेश क्रिया के प्रति कर्म होने से प्रवेश क्रिया का कर्ता नहीं बनेगा और जो प्रवेश क्रिया का कर्ता है वह अहमर्थ है आत्मा है ऐसा निर्धारण तो स्वयं ही हो जाएगा तो संभव होने से विचार अनुपपत्ति, वेदांत विचार की फिर से अनुपपत्ति विषयक आशंका हुई इसका समाधान कहते हैं इस प्रकार किया जा रहा है कि एवं अपि द्वो प्रविष्टत्वेन स्मरियमान न इति एवम् जिज्ञासेति तो निर्धारण वक्त द्वो प्रमृत जिज्ञासमपी का कार्यक्रम संघात को प्रवेश के कर्म के रूप में तथा आत्मा को प्रवेश के कर्ता के रूप में उपस्थापित करने पर भी जो प्रवेश करता है वह आत्मा है ऐसा निश्चय होने से विचार की अनुपपत्ति जो आप कह रहे हो वह अनुपपत्ति नहीं है प्रकारांतर से विचार की उपपत्ति हो जाएगी जो प्रविष्ट हुआ कार्यक्रम संघात में उसे आप आत्मा कहना चाहते हो हम भी कह रहे हैं ठीक है वही आत्मा है लेकिन प्रवेश करता एक हो तब तो वही ये आत्मा है प्रवेश करता ये निश्चित हो जाएगा लेकिन यहां तो श्रुति ने शरीर में प्रवेश करने वाले दो बताए हैं एक प्रपद द्वारा प्रविष्ट और दूसरा मूर्धा द्वारा प्रविष्ट तो दो इस शरीर में प्रवेश करता है उन दो में से प्रवेश करता कौन सा प्रवेश करता आत्मा होगा और कौन सा प्रवेश करता अनात्मा होगा ये संशय दो होने से प्रवेश करता संशय हो जाएगा ना कि दो में से कौन सा वास्तविक आत्मा है जिसको जान करके वामदेव जी मुक्त हुए ये प्रश्न हो जाएगा फिर से विचार की उपपत्ति है ये बताया जा रहा है कि एवं अपि द्वयो हो तो इस प्रकार प्रविष्टत्व दो, प्र, दो जन प्रविष्ट हुए यहां पर प्रविष्ट स्मरियम न निर्धारण तो ये आत्मा है प्रवेशकर्ता ऐसा निर्धारण नहीं हो पाएगा इति वक्तुम द्वयो प्रविष्टत्व स्मृतम तो दो में प्रविष्ट प्रवेश कर्तृत्व जो पहले बताया गया है उसे याद कर रहे हैं एवं जिज्ञासा पूर्वम इत्यादि से इसकी चर्चा हम लोग करते हैं